तह प्रविश्य मम वाच मिमां प्रवेश ममवाच मीमा प्रसुप्ताजीवशक्तिधरा स्वधरण श्रवण्वगा नमो भगवतेभ्यं नीलांबुजश्यामल कोमला सीता सरोपितम भाग पाण महासायकुचापमी राम रूपाय हेतवे रघुवनाथ सच्चिदानंदय विश्वत्पत्तिपत्रश्य वुमा कुंदइंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिमीष सिदोचन का नौ शंकर मनंगमोचन गोस्पदीवारी शीकृत राक्षसम रामायण महामाला रतनम वंदे अनलात्मज श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुसुधा वरण रघुवर विमल यश जोदायक दायक फलचार तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुणगाओं श्रिय राम के हनुमत हो, हो सहाय तो सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम बंदों राधा पद कमल अमल सकल सुख धाम जिनके प्रसन्नहित रह लाला नित श्याम श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जनम जनम मुह दीजियो श्री वृंदावन महारानी महारानी श्री राधिका अष्ट शखिल के झुम डगर सारो जय जय राधा कुंड सच्चिदानंद भगवान की जय गुरुदेव भगवान की जय शिवृंदावन धाम की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नम नमः पार्वती पते हर हर महादे परम पूज्यपाद श्रद्धे संत श्री हेमंत दास जी महाराज भक्ति धारा के प्रवाहक परमात्मीय भक्तवर श्री विनोद अग्रवाल जी और इस रस धारा में निमज्जित होने वाले सभी सत्संगी प्रेमी जन श्रद्धा मई शक्ति आप सब के प्रति भगवत भाव से सादर प्रणाम एक अलमस्त संत बैठे थे किसी ने कहा कि महाराज क्या कर रहे हो महात्मा बोले भजन कर रहे हैं तो आपके हाथ में माला नहीं है फिर भजन कैसे उन्होंने कहा माला से ही कर रहा हूं तो कहा है माला तो मुस्कुराकर बोले खुदाए खलक खुदाए खलक सारी मेरी तस्वीर के दाने हैं खुदाए खलक सारी मेरी तस्वीर के दाने हैं नजर में फिरते रहते हैं इबादत होती रहती है झुका दे उसी के आगे सर सामने जो भी आ जाए अगर सजदा ही करना है तो खालिक सब में रहता है श्री राम में सब जग जाने करो प्रणाम जो जुग पाने नाम संकीर्तन करते हुए फिर चर्चा आरंभ हो सीकार भगवान की गय हमारे राम कृष्ण आधार सूरदास दो नाव चढ़ो है को तारे पार हमारे राम कृष्ण आधार जय मीरा के गिरधर नागर सूरदास के श्याम नरसी के प्रभु साहसवरिया तुलसीदास के रावधनाथ ब्रजनाथ आपका सदा सदा मैं दास रहूं जब जब आ जन्मू इस जग में तद पंकज के पास रहूं, दास रघुनाथ का नंदसुत का सखा कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा सुख लिया श्री अवध और ब्रजबास का कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया राधिका ने कभी गोद में ले लिया आ, मा तो सत्कार में नित्य हो कर मगन कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा एक तरफ द्वार ड्योढ़ी का दरवान हूँ एक तरफ यार मोहन के दरम्यान हूँ घर तो रखाता हुआ जर लुटाता हुआ कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा खूब पाई प्रसादी है रघुराज की खूब जूठन मिली यार ब्रजराज की भोग मोहन छका दूध माखन चखा कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा श्री बिंदु जी महाराज का यह पद्य है किसी ने प्रश्न किया ये इधर उधर रहना ठीक नहीं एक तरफ रहो क्या ये इधर उधर बड़ा सुंदर उत्तर दिया इस जमाने में ऐसे बहुत लोग हैं जो नई धल के रहे ना उधल के रहे इस जमाने में ऐसे बहुत लोग जो नई धल के रहे ना उधल के रहे बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा आह और इधर उधर दो नहीं एक ही है एक दिन मैया यशोदा कन्हैया को सुला सु पर आज नींद नहीं आ रही है हरिपाल झोला जसो हरिपाल झोलासोद जसो आ, को लोरी गा पर श्री कृष्ण को नींद नहीं आ रही नींद नहीं आ रही ने कहा लाला अब सो जा कन्हैया कहती मैया कहानी सुनाओ मैया बोली कहानी सुन तभी नींद आएगी ठीक है तो मैया एक कहानी सुनाने लगी सुन सुत एक कथा प्यारी सुनो सुत एक कथा, प्यारी। एक कथा, प्यारी।, एक कथा प्यारी एक कथा कह रही अब श्री कृष्ण बड़े आनंदित हुए कमल नयन मन आनंद उपजो चतुर्शिरोमणि देत हुकारी सुन सुत एक कथा का। श्री कृष्ण हंकार भरने लगे अब मैया ने कहा कन्हैया बहुत पुराने समय की बात है एक राजा हुए अयोध्या के राजा थे उनका नाम श्री दशरथ जी था कन्हैया हंकार हां मैया होंगे फिर क्या हुआ दशरथ नरपति होते रघुवंशी जिनके प्रगट भयोध्याण कन्हैया बोले बुलेहा भैया बड़ी अच्छी कहानी फिर क्या हुआ का चारों ही बड़े सुंदर थे अच्छा तो उनमें जो बड़े थे श्री राम वे बहुत सुंदर थे कन्हैया बोले हां भैया फिर राम मुख्य जो कहियत कही तिन की जनक सुनारानकी उनका विवाह हुआ अच्छा अच्छा फिर क्या हुआ पर परद योग विवाह के कुछ दिन बाद ही उन्हें वन जाना पड़ा अच्छा तो वन में रावण यति वेश धारण करके आया अब श्री कृष्ण बस सो जा रहे हैं सोने वाले हैं आंख बंद हो ही रही है तब तक मैया ने कहा रावण हरन सिया को नास जी लिखते इतना सुनते ही सोनी नंद नंदन नींद निवारी उठकर बैठ गए और बोले क्या चाप चाप कह उठे सूर प्रभु लक्ष्मण दे हू मातु भ्रम भारी श्री कृष्ण उठकर बैठ गए और क्या बोले लक्ष्मण लक्ष्मण मेरा धनुष मान लाओ रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा है मैं मैं उस पर बाण प्रहार करूंगा भैया तो घबरा गई कि मेरे लाला को क्या हो गया है तो जो श्री राम वही श्री कृष्ण एक बात और है हमारे श्री कृष्ण भगवान अगर बरा पीडम नटवर बपु करण करते हैं श्री कृष्ण तो श्री राम जी भी मोर पंख सिर सोहत नी अच्छा भगवान से किसी ने पूछा ये मोर पक्ष काय को धारण करते श्री कृष्ण से मोर पक्ष राम जी भी मोर पक्ष कोई पक्षी नहीं मिला जिसका पंख धारण करते ये मोर कई कायेगा भगवान ने का इसलिए धारण करते हैं कि किसी भी पक्षी का पंख धारण करेंगे तो लोग यही कहेंगे कि भगवान ने तो कोयल का पक्ष धारण किया है कोयल के पक्ष वाले काक के पक्ष वाले हैं पर यह मोर पक्ष बड़ा अच्छा है इसे जो देखता सो यही कहता सब हैं विपक्ष को पक्ष ना हमारो और मोर पक्ष वारो तो ही मोर पक्ष वो है ये मोर पक्ष अजब मोर को मोर क्यों कहते मोर माने मेरा ये मोर को सब मेरा मेरा कहते हैं मोर मोर कोई नहीं कहता तोर सब कहते हैं मोर ये पक्षी मोर तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि मोर को सब मोर क्यों कहते हैं तुलसीदास जी बोले इसमें कोई अच्छाई नहीं है कैसे कहां कि देखो आसाना आ कायर वचन तन विचित्र इतनी तरह से पाऊ पीछे पंख बड़े गर्दन ऐसी उठी। तन विचित्र, कायर वचन ऐसे बोले कि जो मन में उत्साह ना पैदा करे और खाने में अहि आहार मन घोर गर्जना सुनकर खुश होता है फिर बोर क्यों कहती इसमें तो कोई गुण नहीं का तुलसी हरि भय पक्षधर याते कह सब मोर जब से भगवान इसके पक्ष में हो गए और इतनी सी बात है भगवान ने भी मोर पक्ष धारण कर लिया अच्छा दोनों में अगर अंतर करना हो तो कैसे पहचान उन्होंने धनुष्वाण छिपा दी इन्होंने मुरली और दोनों मोर पंख लगाए बैठे एक बहुत पुराने संत हुए नारायण स्वामी वे कहते हमने पहचान लिया बिना धनुष्वाण मुरली के हाँ कैसे बोले हमने ऐसे पहचाना कि नारायण दो एक हैं रूप रंग तिल रेख पर उनके द्रग गंभीर हैं इनके चपल विशेष जो गंभीर नेत्रों वाले हैं वे राम जी हैं और जो चंचल नेत्रों वाले हैं वही श्री कृष्ण हैं पर देखो एक अंतर और है राम जी का अवतार नेम प्रधान है मर्यादा प्रधान है और श्री कृष्ण का अवतार प्रेम प्रधान है इसलिए जीवन का आदर्श वहां मिलता है और प्रेम का रस यहां मिलता है इसलिए श्री वृंदावन प्रेम धाम है अच्छा देखो यहां भगवान कितने देखो एक सज्जन हमसे कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण रात को आए और श्री राम जी दिन को आए तो हम कहा श्री कृष्ण रात में आए <laughs> तो हमने हंस हंसकर कहा कि चोर तो रात में ही आएंगे दिन में थोड़े ही आएंगे चोर तो रात में ही आएंगे दिन में तो आएंगे तो किसी ने कहा आप श्री कृष्ण को चोर कहते हो अरे हमका उनसे बड़ा चोर कौन होगा बोले कैसे हमका चोर चोरी करने के बाद पकड़ा जाता है और जिस जेल में बंद होता ये तो आते ही वहां है ये तो जन्म ही जो जिन्हें जन्म लेने के बाद कोई जेल जाए तो समझ में आती बात ये तो जेल में ही जन्म लेते हैं इनसे बड़ा चोर तो किसी ने कहा कि इन्हें कोई पकड़ नहीं सका हमने कहा वो चोर कैसा जिसे कोई पकड़ ले कोई नहीं पकड़ सका अच्छा श्री कृष्ण चोर तो हैं, पर कैसे चोर नवामुज श्यामल कांति चौरम श्री राधिकाया हृदय चौरम अनेक जनमारित पाप चौरम चौराग्र गण्यम पुरुषम नवाम चित्त चुरा लेने वाले श्री कृष्ण अच्छा और रात में इसलिए आए कि रात, रात, अंधेरी रात अंधेरी रात में तो अपना हाथ भी अपने को नहीं दिखाई पड़ता हाथ भी अपने साथ ऐसा नहीं दिखाई पड़ता तो जिस निराशा के घोर अंधकार में कोई सहारा न दिखाई पड़े उस निराशा के अंधकार में भगवान प्रकट हो जाते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं यह भगवान का गुण है इसीलिए भगवान देव जी के सामने कब आए जब कोई सहारा नहीं कोई साथ नहीं और श्री राम गुरुजी के साथ जनकपुर जा रहे थे अहिल्या रास्ते में पड़ी थी पत्थर की शिला बनी हुई और तुलसीदास जी लिखते हैं आश्रम एक दीख मगमाही, जीव जंतु कोई है ही नहीं अज आश्रम तो है पर ऋषि मुनि मानव संत साधकों की कौन कहे खग मृग जीव जंतु भी वो जगह छोड़कर चले गए जहाँ अहिल्या जी शिला रूप में है मानो उनके द्वारा जो भ्रम्वस भूल हो गई वे इसके कारण इतनी परित्यक्ता मान ली गई कि खगमृग जीव जंतु भी उनके साथ नहीं रहना चाहते अरे कोई नहीं देखता इनकी ओर गुरुजी भी आगे आगे जा रहे थे उन्होंने भी नहीं देखा पर तुलसीदास जी कहते हैं पूछा मुनि शिला प्रभु देखी राम जी ने शिला की ओर देखा और कहा गुरु यह शिला कैसी पड़ी हुई है गुरु ने कहा कि राम इस शिला की ओर तो कोई नहीं देखता फिर तुम ही क्यों देख रहे हो राम जी ने कहा गुरु जी यही मेरा स्वभाव है जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर मैं देखता हूं गुरु जी बोले अच्छा मैं समझ गया उद्धार करना चाहते हो? राम जी ने कहा गुरु जी मैं उद्धार करूंगा फिर राम जी बोले हम कर्ज चुकाना चाहते हैं। आप पर भी कर्ज हा है, हाँ है। किसका किसका कर्ज है आप पर अच्छा भगवान कहते हैं भक्तों का ज्ञानियों का नहीं क्यों ज्ञानियों को हमसे कोई लेना देना नहीं तो हमें उनसे कोई लेना देना नहीं ज्ञानी जन तो कहते हम ही थे भूले हम ही में भूले हमें ढूंढने हम ही चले हम ही ने खोजा हम ही ने पाया हमें मिले तब हम ही मिले निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ कहाँ कौन कैसा न मैं पूछता हूँ खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे मिसाले भंवर हो के मैं गूंजता हूँ न जीने की इच्छा न मरने की चिंता कजा से निडर हो के मैं घूमता हूँ और मिली हैं जिनसे ये बेहद निगाह हैं पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूँ हुआ मुफ्त सबसे बड़ी खुश नसीबी फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ आत्मन ने आत्मना तुष्ट अपने आप से अपने आप में संतुष्ट इसीलिए कबीरदास जी जैसे ज्ञानी संत कहते कछू लेना ना देना मगन रहना भगवान कहते तुम मगन रहो तुम्हें हमसे कोई लेना देना नहीं हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं तो भगवान का ज्ञानियों से कोई लेना देना नहीं क्योंकि ज्ञानियों को भगवान से कोई लेना देना नहीं पर भगवान का भक्तों से लेना देना है बराबर लेन चलता है एक बार भगवान श्री कृष्ण से किसी ने कहा कि आपने द्रौपदी जी का इतना चीर बढ़ा दिया कहां से आया? भगवान बोले हमारे थोड़ा ही रहता है हम तो एक भक्त से लेते हैं दूसरे को दे देते हैं हमारा यही काम है जिसके पास होता है उससे ले लेते हैं जिसके पास नहीं होता उसे दे देते हैं तो आपने द्रौपदी जी का इतना चीर बढ़ाया कहाँ से आया श्री कृष्ण बोले हमने गोपियों का चीर चुरा लिया और द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया एक से लिया और दूसरे को दिया और अगर वैसे भी पूछा तो लेना देना तो हमारा चलता है श्री कृष्ण कहते हमारी उंगली में चोट लगने से रक्त की धार बहने लगी पटरानिया पट पत खोजते रहीं शोक सत्य भामा की ओर रुकमणी रोई धाय बांधन को पट पत खोजती पटरानी अकुलाये तबलगी देवी द्रौपदी ने देखे यदवीर अंगूरी बांधन को तुरंत चीर अपनो चीर द्रोपदी जी ने कीमती साड़ी फाड़ दी और वो वस्त्र श्री कृष्ण की उंगली पर लपेटा कन्हैया ने कहा कि बहन इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ी द्रोपदी जी ने कहा प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काढ़ नसों को ये तो रेशम के धागे हैं प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काढ़ दू नसों को ये तो रेशम के धागे हैं धागे भी साधारण इनका कौन मोल करे न दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के बागे हैं फिर भी इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ी द्रौपदी जी ने कहा कि नहीं मैंने नहीं फाड़ा चीर पीर देखकर अधीर हो धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं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 जैसी लाज रखी द्रौपदी की दुशासन पचारी खेचत खेचत दो भुज थाके, के होन नदीन उघारी ही नहीं हुआ पर एक संत का भाव बड़ा अच्छा वे कहने लगे चीर का अंत अंत हो गया हम का कब बढ़ाते बढ़ाते जा रहे थे। बढ़ाते जा रहे रहे थे थे पर अंत में क्या दिखाई पड़ा कस भरी सभा में दुष्ट दुशासन चीर उतारत है दुखी द्रौपदी पुकारत है सब वस्त्रन के अंत भय पर आयो बंध्यो विनीत पीताम्बर सब वस्त्रों के अंत में पीतांबर दिखाई दिया तो सकल सभा कह उठी चक्र अब निकर चाहता है निर्बल के बल राम निर्बल के बल राम सुनरी भई तारेन तजियाए निज धान दुशासन की भोजा थकित भई बसन रूप भय shaan suneri निर्बल के बल बल बल बल नाम नाम मैंने निर्बल के बलना द्रौपदी जी ने पुकारा वस्त्र बढ़ा कुछ लोग कहते हैं कि द्रौपदी जी ने वस्त्र दिया तो भगवान ने वस्त्र दिया एक भक्त से भगवान ने कहा देखो तुम जितने कदम हमारी ओर चलोगे ना उतने ही कदम हम तुम्हारी ओर चले ये तो चले विनीत तू जगत जी मेरी ओर और, और ते ते पग मैं भी धरूं करूं कृपा की को जितना तुम चलोगे उतना हम चले भक्त ने कहा कि इसमें तो बड़ा घाटा है हम तो कभी कभी चल पाते हैं आपकी और दो एक कदम संतों की कृपा से चल गए तो चल गए तो अगर आप भी इसी तरह चलोगे तो फिर हमारा तो कल्याण होगा नहीं भगवान ने कहा देखो भाई हिसाब तो यही है लेकिन तुम निश्चिंत रहो निश्चिंत कैसे रहें? रहे तुम अगर दो कदम चलोगे तो हम भी दो कदम चलेंगे लेकिन एक अंतर है क्या एक चरण तेरों परे तो ममहित चित पे छूछ और मेरो चरण बढ़ाए वो राजा बली से पूछ चलेंगे तो उतने ही कदम पर तुम चलोगे तो उतनी बड़ी बात नहीं हो मैं जब चरण बढ़ाता हूं तो रहमत ने दिया जो गुनाहगारों का साथ, तो चीख उठे बेगुनाह हम भी गुनाहगारों में और दूसरा इस कथा से यही प्रेरणा मिलती है सत्कर्म की भगवान को जो समर्पित किया गया वह मिलता ही है बसर अहमाल अच्छे कर बसर अहमाल अच्छे कर तुझे उकवा में काम आए वहां जन्नत नहीं मिलती यहां से साथ जाती है भगवान श्री राम से विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं समझ गया भक्तों से आपका लेना देना है तो लेकिन एक बात है यहां किस भक्त से लेना देना अहिल्या जी के सामने आप खड़े हैं ये शिला रूप में पड़ी हैं। भगवान ने कहा एक भक्त हुए कौन ये भक्तों भक्तों का खाता एक ही कई बार लोग कहते हैं कि यहां जमा कर दो मिल जाएगा। भक्तों दोन कश्यपीदास्यप ने कृपाण निकाली कवितावली में वर्णन है कृपा न तलवार और कृपान में यही अंतर है तलवार वो जिसमें एक तरफ धार हो कृपान हो जिसमें दोनों तरफ धार हो न इधर कृपा न इधर कृपा कृपा न काढ़ी कृपाण कृपा क्रिपा न कहू का बताओ तुम्हारे भगवान कहा प्रहलाद जी बोले सब जगह राम कहाँ सब ठाव हैं तो खंभ में प्रहलाद जी बोले हां और भगवान कहा यहाँ भक्त की हां भगवान वहां देखो बात केवल उतनी है आज खम्भे भी कहीं नहीं गए और भगवान भी कहीं नहीं गए पत्थर के खंबे भी कहीं नहीं गए और भगवान भी कहीं नहीं गए कही फिर ऐसी घटना क्यों नहीं घटती है कसूर घनेरे फिरे कन मांगत पैपद सूर सो स्वाद कहाँ है करताल मंजीर बजावती हैं मीरा मतवारी मतवार है श्री राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी सरसी मर्याद कहा हैं नरसिंह बसे प्रति खंभन में पर काढ़ को प्रहलाद कहाँ है प्रहलाद जी